संगा नाम, रसा नाम, साम पी छमी मंगलाना चारो वंदे वाणी विनाक वंदे हितनया विदेहतनया पदपुंडरीकशौर सौरभसमी चित्त हृतापमश मुनिह स्यं सनमानि परीथ परुम दूरवाद्युतितनु तरुण्जने हे मरम वर विभूषण भूषितांगम कंदर्पकोटिकम किशोर्मूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ भज यत्र रघुनाथ तत्र भजानकशुनाथ कीर्तनम वास तमस्तकांजलिस् परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षक गंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभूषितम भाग नारायण प्रियमनंग मदाप वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार ररण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुण गौश राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की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 जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पत हर हर महा परम श्रद्धास्पद वंदनीय चरण पूज्य संत महानुभाव श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धा मई माता श्री हनुमान जी महाराज की भाव मई उपस्थिति में भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमई कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व परम्परा अनुक्रम में बड़ी श्रद्धा से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय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 tera ra Ram Jai Ram Mangal Bhavan Mangal Hari Radh Sudarshat Ajir Vihari Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram मेरी पवन सुत पवन नामू अपने बस करी राखे रामू श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी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 सहीन समाज की देखी दशा करी के करुणा प्रगटे तुलसी बनी राम गुलाम श्रीराम को नाम स्नेह समेत रटे तुलसी हनुमत कृपाराजेश श्रीजान की नाथ चरित्र लिखे तुलसी शियराम गुनावली गंग समान तो भूप भगरथे तुलसी तो भूप भगरथ हे तुलसी ये पानी है राजस मानस को पानी है राजस मानस को पर से ही ये पान हो तानी पानी पानी कृपा कविता बदरा बरसे सर सरसे अखियान में पानी ये पानी डुबावत भाव में है व पानी के पार पठावत पानी पानी के तेज गुमान को पल में यह पानी उतारत पानी पल में यह पानी उतारत पानी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय प्रभु पंग कैद कभी कैसी सा प्रभु कर फंग कभी खबर सो दशा कभी के कभी के सी The mountain. महाराज के सिर पर भगवान श्री राघवेंद्र का कर कमल है और उस दशा का स्मरण करके भगवान शिव मगन है शिवजी जी मगन है क्यों श्री हनुमान जी के सिर पर भगवान का कर कमल शिव जी मगन होकर मनी मन कहते हैं कि धन्य हो हनुमान एक रूप महादेव का दूसरा रूप महावीर का पर महादेव के सिर पर तो भगवान के चरण नहीं भगवान के श्री चरणों का चरणोदक गंगा जी के रूप में यही जिन चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ और गंगा जी को शिवजी ने सिरोधार्य किया तो शिव जी मगन हो गए कि वाह इस रूप में तो भगवान का चरणामृत मेरे सिर पर रहा पर धन्य है हनुमान तुम्हारा रूप तुम्हारे सिर पर तो भगवान ने अपना हाथ ही रख दिया सुमिर सोदशा मगन गौरीशा अब हनुमान जी इस पर हम विचार करें जिसके कारण उनको भगवान का कर कमल मिलता है श्री विभीषण जी महाराज को आश्वस्त करके श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता का दर्शन करते हैं अब हनुमान जी को आज्ञा इतनी हुई थी इतना करहुताई सीत ही दे कि कहा आज्ञा हुई थी इतना करना है कि श्री सीता जी का दर्शन करके लौटकर समाचार दे अब हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे श्री जानकी जी का दर्शन करते गीतावली में बड़ा कारुणिक वर्णन श्री तुलसीदास जी ने किया सुन समीर को रणधीर वीर बड़ोई देख गति जान की, की बाल जिम दि आंसू बहने लगे हनुमान जी महाराज के कृष्ण तनुशीस जटा एक बैनी जपति हृदय रघुपति गुन श्रैनी हनुमान जी श्री जानकी जी का दर्शन कर ही रहे थे छिपकर उसी समय रावण आया संग नारी बहु किए बनावा रावण के सब बनाई हुआ है बनावट श्री सीता जी को समझाने की चेष्टा की रावण ने अपनी कृपाण निकाली या तो मेरा कहना मानो श्री जानकी जी ने तृण दिखाया तृण धरी ओट कहा वैदेही तो और मानो संकेत था कि रावण तू अपने जिस वैभव की बात करता है वह मेरे लिए तृण के समान तुच्छ है और अगर तू कृपान दिखाता है तो भी मैं तृण दिखा रही हूं क्योंकि मैं उस ससुर की पुत्र वधु हूं जिसने विचुरत दीन दयाल प्रियतन तृण युव परिहरे रावण मारने के लिए दौड़ा मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया हनुमान जी को लगा कि जहां भगवान किसी को मारने की प्रेरणा देते हैं बचाने वाला भी वहीं रहता है रावण तो एक मास की अवधि देकर चला गया पर इस दृश्य को हम लोग देखें तो एक बड़ा अद्भुत संदेश मिलता है अशोक वाटिका से लौटी हुई मंदोदरी क्या सोचती है एकांत कक्ष में बैठकर मंदोदरी विचार करती है मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने मंदोदरी आदि सबरानी तव तो अनुचरी करो पन मोरा मंदोदरी को लगा कि ये पति है कि विपत्ति है पर मंदोदरी कहती कि मेरा पति मेरे पास होकर भी कितना दूर था और श्री सीता जी के पति राम जी सीता जी से दूर होकर भी कितने पास थे अगर जीवन में धर्म है तो हम दूर होकर भी पास होंगे और अगर जीवन में धर्म नहीं है तो पास होकर भी हम दूर ही रहेंगे बंदोदरी सोचती है मैंने जो सहा है अपमान आज बाटिका में शायद वह सहा हो किसी और नारी ने मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं यत्र तो अनेक किए काम के पुजारी ने सीता की ऋणी में राजेश नहीं रावण की मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने मेरी लज्जा तो श्री जानकी जी ने बचाई है सीता माता अधिक व्यथित हो गईं त्रिजटा समझाने के लिए आई श्री सीता जी बोली थोड़ी सी आग मिल जाए तो मैं शरीर को जलाकर भस्म कर, कर दूं। त्रजटा समझाने के बाद बोली अनल मिल निशी नकुमारी असक सो निज भवन सिधारी ये रात्रि का समय है आग नहीं मिलेगी श्री जानकी जी को लगा कि थोड़ी सी आग नहीं मिल रही श्रीलंका में हनुमान जी ऊपर अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में छिपे बैठे थे मनी मन बोले माता चिंता मत करो सवेरा तो होने दो अभी लंका में थोड़ी आग नहीं मिल रही है कल लंका में आ गई आग दिखाई पड़ेगी जानकी जी को अधिक व्यथित देखा तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या करें व्यथा को मिटाने की शक्ति तो कथा में है क्योंकि जहां व्यथा होगी वहां कथा नहीं होगी और जहां कथा होगी वहां व्यथा नहीं होगी ये कथा और व्यथा एक साथ नहीं रहते चिंता और चिंतन एक साथ नहीं रहते बोध और विरोध एक साथ नहीं रहते अब हनुमान जी ने सोचा कि क्या करें किसी ने हनुमान जी से कहा एक बात बताओ क्या बोले जानकी माता वृक्ष के नीचे बैठी है और आप वृक्ष के ऊपर यही कायदा है हनुमान जी बोले पहली बात तो यह है कि हमारे भगवान के यहां यही नियम है प्रव उत्तर उत्तर कपीडार पर और दूसरा भाव यह है कि मैं ऊंचाई पर बैठा हूं तो कोई महत्वपूर्ण नहीं हो गया कैसे बोले वृक्ष में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह तो नीचे ही होता है मूल तो नीचे ही होता है और फूल ऊपर खिलते हैं पर फूल का कोई ठिकाना नहीं पर मूल का तो सदा ठिकाना है मूल के कारण ही तो फूल खिलते हैं अगर मूल न होता तो फूल को इतनी ऊंचाई न मिलती और मूल में कौन बैठी है क्या जानकी माता और जानकी माता है भगवान की कृपा व्यक्ति को जो भी ऊंचाई मिलती है उसके मूल में भगवान की कृपा ही होती है और हनुमान जी बोले दूसरा कारण यह है। हम इसलिए ऊपर बैठ गए क्योंकि इस जानकी माता के जीवन में है व्यथा हमें सुनानी थी कथा तो कथा सुनाने वाले को ऊपर बैठना ही होता है तो हनुमान जी आपको बिठाया किसने ऊपर हनुमान जी बोली ये लंका है यहां कौन बिठाएगा कथावाचक को यहाँ आसन नहीं मिलती कथावाचक तो यहाँ से भगाए जाते हैं देश जो पुराना और हनुमान जी बोले हम तो ऐसे कथावाचक है, है शंकर जी भी यही करते हैं निज कर दास नागरी पुछाला बैठे सहज शाला तो हनुमान जी बोले इसलिए हम ऊपर बैठ गए लेकिन कथा शुरू होने के पहले परम्परा है कि नाम संकीर्तन होना चाहिए तो हनुमान जी बोले कि अब नाम संकीर्तन कैसे करें विचार कर ही रहे थे तब तक कपी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डब मुद्रिका गिरा दी और मुद्रिका क्यों गिराई राम नाम अंकित अति सुंदर राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका में लिखा था राम नाम जानकी माता मुद्रिका देखकर राम राम राम करने लगी हनुमान जी बोले कि बस हो गया कीर्तन अब तो कथा होनी चाहिए रामचंद्र गुण बल ने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा हनुमान जी कथा को प्रकट करते स्वयं को छिपा लेते हैं ऐसे कथावाचक जिनके कारण कथा प्रकट हो जो स्वयं छिपकर कथा को प्रकट करे वह हनुमान जी की तरह है और जो कथा के कारण अपने को प्रकट करे हनुमान जी छिप गए एक सज्जन बोले हनुमान जी छिपे क्यों हमने कहा पुराने संतों का स्वभाव था छिपकर रहते थे अब जमाना बदल गया थोड़ा ही अंतर आया ज्यादा नहीं पहले संत छिपते थे आजकल छपते हैं बस इतना ही अंतर है हनुमान जी छिपे भगवान की कथा प्रकट किए आपने सुना बड़ा सुंदर भाव जानकी माता ने कहा कि इतनी सुंदर कथा जिसने सुनाई वह सामने आवे उसे भी तो देखें हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है ये छिपा ही रहे तो अच्छा है जानकी मैया बोली बंदर ही सही पर सोई स, पावन सोई सुभग शरीर राज्यो धन उपाय भजे रघुवीरा सामने आओ हनुमान जी सामने गए फिर बैठी मन भी समय भयो श्री हनुमान जी ने परिचय दिया जानकी माता जान गई जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास उसके बाद श्री जानकी जी ने एक मुख्य बात हनुमान जी से कही अब इसी पर ध्यान दें श्री जानकी जी की दशा क्या हुई बचन न नयन भर भरब अहनाथ हो निपट विसार कोमल चित कृपाल रघु राई कपि के तू धरी ठुर श्री जानकी मैया बोली हनुमान प्रभु ने हमें भुला दिया है और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कई अपराध नाथ हो त्यागी अब हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता कहता हाँ बात तो सही है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन हो जाती है सबसे गलती हो जाती है अब हम जाएंगे तो उन्हें समझाएंगे आप चिंता मत करो पर श्री हनुमान जी ऐसे नहीं कहते हनुमान जी ने कहा कि नहीं माता भगवान ने आपको नहीं भुलाया श्री राम जी ने आपको नहीं भुलाया जानकी माता बोली इसका क्या प्रमाण है कि श्री राम जी ने मुझे नहीं भुलाया तो श्री हनुमान जी बोले माता इसका क्या प्रमाण है कि श्री राम जी ने आपको भुला दिया सीता जी बोली इसका प्रमाण है इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर ऐसी कुचेष्टा की मेरे चरण में चंच का प्रहार करके भागा और भगवान ने तुरंत उसके पीछे बाण लगा दिया तो मुझे लगता है कि काक बनकर चरण में चंच चुका प्रहार करने वाले के पीछे तो भगवान ने बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है इसके विरुद्ध कुछ नहीं किया गया इसलिए मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे भुला दिया हनुमान जी बोले माता यह कथा भगवान ने मुझे सुनाई थी मा एक बात पूछूं, जब इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर या कुचेष्टा करके भागा तो उस समय क्या धनुषवान राम जी के पास ही रखा था नहीं बेटा धनुषवान पास में नहीं था फिर भगवान तो मेरा श्रृंगार कर रहे थे पुष्पों के आभूषण बनाकर तो लकड़ी की छोटी छोटी सींक रखी थी तो भगवान ने एक सीख को धनुष दूसरे को बाण बनाकर चला दिया हनुमान जी हंसे माता सीख क्या बाण बनी होगी जानकी जी बोले नहीं नहीं बेटा बात सीख की नहीं है बात भगवान के संकल्प की है प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा धावा माता एक बात पूछे क्या आप जानती हैं कि वह बाण बन गया राम जी जानते हैं कि सीख बाण बन गई और जयंत जानता था कि सीख बाण के रूप में मेरे पीछे आ रही लेकिन और जितने देखी होगी उन्हें तो सीख ही दिखी होगी बाण तो नहीं लगा होगा उन्हें हाँ नहीं नहीं औरों को तो नहीं लगा होगा तो हनुमान जी बोले माता ऐसा भी तो हो सकता है क्या जयंत के पीछे अगर भगवान ने सीख के रूप में अपना बाण लगाया हो तो यह भी तो हो सकता है हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो किसी और रूप में बाण को लगाया हो जानकी माता बोली मैं समझी नहीं हनुमान जी बोले माता सीधी सी बात है क्या भगवान ने आपको भुलाया नहीं है जयंत ने अगर आपका अपराध किया तो उसके पीछे सीख के रूप में बाण लगा दिया और हरण करने वाले रावण के पीछे बाणर के रूप में अपना बाण भेज दिया जिम्मे अमोग रघुपति कर बाना यही भांति चले हुए हनुमान ये राम जी का बाण ही तो आया है जयंत के पीछे सीख के रूप में बाण गया था और रावण के पीछे बानर के रूप में बाण आ गया है इसलिए माता निशिचर निकर पतंग समुपति बस रघुपति बण क्योंकि जिमी अमोघ रघुपतिक बना कृषाणु ये रघुपति बान और किसी को नहीं हनुमान जी अपने कोई कह रहे हैं निश्चर निकर पतंगसम ये रघुपति बान कृषाणु से पुष्ट होत पुष्टि होती है धनुजन कृषाणु ज्ञान नाम अग्रगण्यम धनुज बन कृषाणु बान राणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम ऐसे श्रेणी ये रघुपति इसलिए माता अब ये मत कहना कि भगवान ने आपको भुला दिया है भगवान हमेशा भक्त का पक्ष लेते हैं आपको कैसे भुलाएं सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया और बाणर के रूप में रावण के पीछे बाण लगा दिया एक बात और है माता जी इसीलिए आप निश्चिंत हो जाएं भगवान सदा आपका ही ध्यान करते हैं जानकी माता बोली बेटा मेरा सारा दुख दूर हो गया मेरी शिकायत चली गई क्योंकि तुमने बता दिया कि राम जी ने मुझे नहीं भुलाया और राम जी ने रावण के पीछे भी अपना बाण लगा दिया है तुम न बताते तो मुझे पता न लगता हनुमान जी तो त्राही त्रा करके जानकी माता के चरणों में गिर गए माता ऐसा ना कहो मैं बताऊंगा आपको तब पता लगेगा आपको आपको तो पहले ही पता लग गया था कि राम जी का बाण आ गया है जानकी जी बोली मुझे पता लग गया था हां अच्छा मुझे पता लग गया था ये तुम्हें कैसे पता मुझे पता लग गया था ये तुम्हें कैसे पता लगा हनुमान जी बोले सीधी सी बात है क्या आपको पता लगा और आपने दूसरे को बताया भी बोले कब बोले जब रावण आपकी ओर कृपान लेकर दौड़ रहा था आक्रमण करने के लिए तब आपने सोचा कि क्या मैं यहां अकेली हूं क्या मैं यहां अकेली हूं तो आपने विचार किया तो आपको लगा कि मैं अकेली नहीं हूं कोई है मेरे पास कौन है असमन समूझी असमन समूझी हनुमान जी है ऐसा मन में समझकर कहत जान की अरे रावण खल सुधी नहीं रघुवीर बाण के अरे खल तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं यही है यही है अच्छा एक बात और सीता मैया आपने बड़ा सुंदर उपदेश दिया आपने चरित्र से कैसा जानकी माता ने मालूम क्या किया राम नाम लेना तो छोड़ दिया अशोक वृक्ष से बोली सत्य नाम कर हरुमम शोका अशोक वृक्ष अब तू ही अपना नाम सत्य कर दे व्यंग यह था कि राम जी का नाम तो हमारे लिए सत्य हुआ नहीं अशोक तू ही अपना नाम सत्य कर दे कभी कभी ऐसा होता है कि राम नाम लेने वाले भजन करने वालों के जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आती है कि भगवान नाम पर से विश्वास हट जाता है बहुत से लोग हमें मिलते हैं महाराज बड़े परेशान हैं तो हम का भजन करते बोले पहले तो आराम से ही थे जब से भजन शुरू किया तब से और परेशान है जब से भगवान का नाम लेना शुरू किया जितना नाम लेते हैं, उतने ही परेशान इसीलिए व्यक्ति का मन साधक का मन भगवान नाम पर आस्थावान नहीं होता हट जाता है और स्वयं तुलसीदास ही विनय पत्रिका में कहते हैं जिन्होंने राम नाम की इतनी महिमा गाई वे ही कहते नाहन नरक परत मोह कहा डर जद्यप सब विधि हारो और यह बड़ी त्रास दास तुलसी प्रभु नाम हूं पाप न जाारो आपके नाम ने भी पाप नहीं जलाया लेकिन मैं आपको इस मंच से यह संदेश देता हूं श्री सीता माता के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए क्या आप विचार करें श्री सीता जी नाम स्मरण कर रही है और रावण सामने खड़ा है कृपाण लेकर तो नाम जापक के सामने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो भगवान नाम पर किसे भरोसा रहेगा लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि जब रावण सामने कृपाण लेकर श्री सीता जी के खड़ा हुआ उस समय क्या श्री हनुमान जी वहां मौजूद नहीं थे हनुमान जी भी मौजूद हैं और हनुमान जी है भगवान के अनुग्रह इसका अर्थ यह है कि नाम जापक के जीवन में जब, जब कुल परिस्थिति आती है तब तब भगवान की कृपा भी वहां उपस्थित रहती है भगवान का अनुग्रह भी वहां मौजूद रहता है लेकिन श्री सीता जी को रावण दिखा हनुमान जी नहीं दिखे क्यों हनुमान जी ऊपर है वृक्ष के पत्तों में छिपे हैं और रावण सामने हैं यही होता है नाम जापक के जीवन में भगवान का अनुग्रह उपस्थित रहता है भगवान की कृपा उपस्थित रहती है लेकिन कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखती है अब परिस्थिति देखकर विचलित न हो जाए बल्कि उस कृपा का स्मरण करें जो सिर पर है वसुदेव जी तो भगवान को ही सिर पर रखे थे श्री जमुना जी में प्रवेश किया जमुना जी बढ़ने लगे जमुना जो जो लागे जमुना जो जो लागे जब जमुना Osiona, जो जो लागी जो जो लागी जो जो लागी जमुना जी बढ़ने लगी वसुदेव जी से किसी ने कहा कि धारा बढ़ती जा रही है जमुना जी बढ़ती जा रही है वसुदेव जी ने कहा हमें इसकी परवाह नहीं है हम सामने बहने वाली प्रतिकूल धारा की ओर नहीं देखते हैं हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको हमने सिर पर बिठाया हुआ है इसी तरह नाम जापक के जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो परवाह न करें बल्कि उस कृपा का चिंतन करें जो सिर पर है भगवान की कृपा सदा साधक के सिर पर है हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता और चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता और किया करते हैं जब दिन रात वे हर बात की चिंता राम जी अपने बंदों की खुदवा खुद करते हैं निगरानी नया बिस्तर नया मंजा नया दाना नया पानी और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है किसी की नाव पानी में यहां रेती में चलती है श्री सीता जी प्रसन्न हुई हनुमान जी ने विशाल रूप दिखाकर आश्वस्त किया भयदेही माता को माता जी भूख लगी है राक्षस रखवाली कर रहे हैं हनुमान जी बोले उनका डर नहीं आप आज्ञा दो पर रघुपति चरण हृदय धरी तात तो मधुर फल खाओ ये रावण की बाटिका के फल है इन फलों के कुप्रभाव से बचना है तो राम जी के चरणों को हृदय में रख लो फिर इनका सेवन करो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखते हुए श्री हनुमान जी अनेक राक्षसों को मारकर बंधन स्वीकार करते हैं कहलंकेश कवन थे कीशा, कह, कहलंकेश कवन थे कीशा, के ही के बल से मार के अपराध कहू सट तो ही न प्राण कई बाधा की दोष श्रवण सुने से नहीं मोही देखो अति असंख सट तो ही देखो अरे बंदर तू कौन है किसके बल से बगीचा उजाड़ा मुझे नहीं जानता क्या मेरा नाम नहीं सुना तू बड़ा निशंग दिखाई देता है रावण बोलते ही कि हनुमान जी नहीं बोले किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते बोलो ना हनुमान जी बोले अब एक मुंह वाला हो तो बात करें अब दस मुंह वाले से क्या बात करें जो दस तरह की बात बोले जो दस तरह की बात बोले उससे क्या बात करें एक मुहे वाला होता तो बोलते मुझे वो बात याद आई एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी हैं उन्हें क्यों परेशान करते हो बोले नहीं हम उनसे ही मिलेंगे बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं चलो बीरबल के पिता सरल आदमी घबरा गए इतने बड़े बादशाह से क्या बात करेंगे कुछ बोलेंगे कुछ मुझसे निकलेगा बीरबल ने कहा आप बोल नहीं नहीं कुछ बोले नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा नाराज होगा बीरबल बोले हम सम्मान लेंगे आप चलो बीरबल के पिता गए बादशाह ने पूछा कही खैरियत है कोई जवाब नहीं तो घर से ही पढ़कर आए थे क्या तबीयत खराब है तो भी कोई किसी से कोई झगड़ा हो गया है तो भी कोई जवाब नहीं तो बादशाह खींच गया बीरबल की ओर देखकर व्यंग करते हुए बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं रावण के सामने हनुमान जी इसीलिए चुप थे संत श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि शिष्य है। कबीरदास जी बोले दोनों बोले दोनों कैसे बोले ज्ञानी का मैं गुरु हूं अज्ञानी का चेला बोले कोई समझदार हो तो उसके तो गुरु बनकर हम समझा देते और कोई ना समझो तो उसके हम ही चेला बन जाते तुम्हें ठीक कह रहे उसे मानना ही नहीं क्या फायदा समझाने से और जब आवश्यक हुआ तब हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया उत्तर बड़ा अद्भुत है जाके बलेश जीत हूँ चरा चर झारी पास तुम्हें जाकर हरि आने हूं प्रिय नारी रावण जिसका बल पाकर तुमने इतना वैभव उपस्थित किया है मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं अपने कुल का विचार करके तुम अपने जीवन को धन्य करो रावण बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही और जब हनुमान जी बोले को उल्टा ही होगा तो इतना क्रोध आया कि मार डालो इस बंदर को सुलत विशाचर मारन धाय पर जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता श्री हनुमान जी महाराज निश्चि और रावण ने राक्षसों को भेजा मार डालो राक्षस मारने के लिए दौड़े किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब हनुमान जी बोले चिंता नहीं है क्यों भगवान तो जानते हैं अरे जानते हैं तो तुम बंधे हुए हो बंधन में वो राक्षस मारने के लिए आए हनुमान जी बोले कि जब रावण जानकी माता को मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई और अब रावण के राक्षस मुझे मारने के लिए आ रहे तो देखें भगवान किसे बचाने वाला बनाकर भेजते हैं और भक्त का विश्वास सुनत निशाचर मार नाए लेकिन तब तक सची बन सहत बीवी शन आए सची बन सहत बीबी सना सची बन सहत आए सचीवन सहत बीबी सन आए बीवी शनि आए सचिवों के साथ सिर झुकाया महाराज राक्षसराज दूत अवध्य है नीति के विरुद्ध हो रहा है और कोई सजा दे दो रावण ने विभीषण जी की बात तुरंत मान ली और क्या बोला अंग भंग करी ये बंदर अंग भंग करी आ, आ, अंग भंग भंगठ बंदर अंग भंग इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाए अब हनुमान जी ने मन में सोचा कि रावण ने अंग भंग की तो आज्ञा दी है पर अंगों का नाम तो लिया ही नहीं है पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते श्री हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन सूर्य नखा की याद आ गई और रावण भी ये कहे कि इस बंदर के नाक कान काट दो तो भगवान ने हमें भेजा है यहां तो क्या भगवान के पास नाक कटाकर लौटें? और कितना बढ़िया संकेत है श्री हनुमान जी को ही नहीं हम लोगों को भी तो भगवान ने यहां भेजा है और हनुमान जी सोचते क्या राक्षसों के हाथ नाक कटाकर लौटे इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमको भी यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें यहां भेजा है तो कम से कम विकारों के हाथ नाक कटाकर तो न लौटे यही जीवन की सच्ची सार्थकता है हनुमान जी बोले तो करें क्या विनय पत्रिका में श्री हनुमान जी को एक विशेषण दिया गया महानाटक निपुण महानाटक निपुण वीर बजरंग ने देखा पीछे पूछ लटक रही थी आ, सो हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूछ पकड़ी और पूछ को ऐसे पकड़े माथे से लगाएं बड़े गौर से देखें पूछ का चुंबन करें फिर छोड़ दें दूसरी बार भी पूछ पकड़े माथे से तीन चार बार जब ऐसे किया रावण बोला समझ गया समझ गया क्या समझे कापी ममता पूछ पर अंग भंग की आज्ञा सुनकर बंदर को और किसी अंग की याद नहीं आई पूछ की याद आई बंदर की ममता पूछ पर है समय कहो समझाई हनुमान जी मन में खुश हुए कि काम बन गया रावण की दृष्टि पूछ पर चली गई लेकिन हनुमान जी ने मन में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूछ देव कटवाए। कह सकता था कि नहीं कि तलवार मंगाओ और पूछ काट दी जाए हनुमान जी ने मन ही मन सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो रावण बोला तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगा आप कहेंगे सरस्वती जी से प्रार्थना की हाँ पुष्टि होती है आगे वचन सुनत तपी मन मुस्काना भाई सा मैं जाना भई सहाय सारद भाई साय सारद मैं जाना भैया सहाय सारद रावण ने कहा तेल में कपड़े ट वो में लपेटो आग लगा दो विचित्र यह सोचना कि रावण इतना विचित्र है तो प्रजा कोई कम विचित्र होगी राजा जैसी प्रजा राजा रावण ने तो कहा तेल में कपड़े डुबो, लंका नगर निवासी बोले क्यों हमारे यहां घी की कोई कमी है क्या रावण ने घी का नाम नहीं लिया था पर राक्षसों ने रहा नगर बसन घृत घी से शुरू किया हनुमान जी की पूछ बड़ी सब घी खत्म रावण के पास राक्षस आए कि घी तो खत्म है रावण बोला मूर्खों घी के लिए कहा किसने था राक्षस बोले हमने सोचा कि बंदर की पूछ पे थोड़ा बहुत लगेगा वो तो बढ़ती जा रही तेल है तेल बचाए रावण बोला उसी में डूबो कपड़े लपेटो हनुमान जी के पास आए तो कथा में तेल बचा हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हमें सब स्वीकार है अलाहा नगर बसन घृत तेला बाढ़ी पूछ की अच्छा एक बात यह भी हम लोग सोचें कि रावण को हनुमान जी की पूछ से ही क्यों चिड़ है देखो पूछ शब्द में श्लेष है इसी युग का भी सत्य है प्रत्येक युग का सत्य है पूछ अंग विशेष को तो बोलते ही हैं पर प्रतिष्ठा को भी पूछ बोलते कई लोग कहते हैं ना अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो इनकी बड़ी पूछ है कुछ लोग कहते इनकी तो यहां से लेकर वहां तक पूछ है तो पूछ पूछ माने प्रतिष्ठा अच्छा अगर गंभीरता से हम सोचें तो आज घर घर में जो झगड़ा है देश भर में जो परेशानी है वो केवल इसी बात की हमने देखा है घरों के बाहर बूढ़े आदमी बैठे मिलते गांव में उस सांस भरते हुए आ, आ उनसे पूछो बाबा क्या कष्ट है क्या बात है कुछ नहीं नहीं नहीं बताओ बोले अब हमारी घर में कोई पूछ नहीं रही अब हमें कोई नहीं पूछता बेटे से कहो कि तुम पिताजी को नहीं पूछते बेटा गए था पिताजी ने आज तक हमसे पूछकर कुछ किया है क्या ये पूछ की समस्या है लोग कहते उनके घर गए चाय की कौन गए पानी तक के लिए नहीं पूछा ये पूछ माने प्रतिष्ठा हम सब पूछ के पीछे पड़े प्रतिष्ठा के पीछे पड़े अब हनुमान जी मैं और हम में एक अंतर है क्या हम लोग पूछ के पीछे पड़े हैं और हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है अच्छा रावण को हनुमान जी की पूछ क्यों नहीं सहन होती सीधा सा अर्थ है हनुमान जी है सज्जन रावण है दुर्जन कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूछ सहन नहीं होती यही इस कथा का रहस्य है अजर रावण जला क्यों देना चाहता है क्योंकि जो जल रहा होगा भीतरी भीतर हर दुर्जन प्रत्येक सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूछ को ईर्षा की आग में जला देना चाहता है पूरी ताकत लगाकर जला देना चाहता है लेकिन दूसरा सत्य भी है क्या जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूछ को ईर्षा की आग में जलाना चाहता है तब तब उस सज्जन की पूछ भगवान की कृपा से और बढ़ती है बाढ़ी पूछ की न कपिखेला पूछ हनुमान जी की पूछ में वस्त्र लिपट गए घी तेल से लगे हो अब आग लगनी बाकी थी हनुमान जी ने सोचा कि एक बार लंका में घूम कर देख लें क्योंकि हनुमान जी की पूछ जलाने के लिए लंका के प्रत्येक घर से कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है किसी ने घी किसी ने तेल किसी ने कपड़ा ऐसा थोड़ा ही है कि ये दुर्जन लोग सहयोग नहीं करते इकट्ठे नहीं होते जरूर करते हैं पर किसी का जीवन नष्ट करना हो तो हनुमान जी ने सोचा कि घर घर से आया है तो एक बार घूम कर देख लें, क्योंकि प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना पड़ेगा जहां से जैसा सहयोग है हनुमान जी के मन में ये बात आई और रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ नगर फेरी पुणिपूंछ पुजारी हनुमान जी ने देख लिया हरेक घर से कुछ ना कुछ आया है विभीषण के घर से कुछ नहीं आया हनुमान जी ने सोचा इनको ही प्रसाद नहीं देना बाकी तो सबको देना ही है अब एक बात आपने देखी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी को पता नहीं लगा आग लगती है तो देखना थोड़ी पड़ता है कि आग लगी पता ही लग जाता है पर पावक जरत देखिए हनुमंता हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करें <laughs> बड़ा सुंदर संकेत है कि हनुमान जी भयव परम लघु रूप तुरंता मानो हम लोगों के लिए उपदेश है कि हमारी प्रतिष्ठा की पूंछ को कोई ईर्षा की आग में जलाए और उसके जलाने से हमें अगर जलन महसूस होती हो तो एक काम करें हम छोटे बन जाएं अत्यंत छोटे बन जाएं तो उसकी ईर्षा हमारे जी को जलाएगी नहीं भयव परम लघु रूप तुरंता और जैसे हनुमान जी अत्यंत छोटे हुए तो निबू की चढ़े वो कभी कनक अटारी निबू की चढ़े निबू की निबू क्या अर्थ बंधन में से छोटे बनकर हनुमान जी निकल गए नींबू की चढ़े वो कभी कनक अटारी और जो छोटा बनता है उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है कभी कनक अटारी उस स्वर्ण अट्टालिका पर पहुंचे और बड़ा विशाल रूप बनाया चित्र खींचते हैं बाल दी विशाल बिखराल ज्वाल जाल मानो लंक लीले बेको काल रसना पसारी है बड़ा विशाल रूप कभी बड़े लाग तो पहले से बड़ी हुई थी हनुमान जी को लंका जलाने में कोई ज्यादा परिश्रम ही नहीं करना पड़ा बस पूछ को ले और इधर उधर जैसे बगीचे में बैठकर कोई पाइप से पानी देता है हनुमान जी पूछो अब लंका में आग लगी एक शायर ने कहा जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता है जरूर शमा तो जलती रहेगी परवाना जल जाने के बाद लंका जल रही थी और रावण कह रहा है जा चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ राजा रावण से गुहार करें और रावण कहे चिंता मत करो मैं जानता हूं कि लंका जल रही है कह बचाओ लंका जल रही हम सब जले जा रहे हैं, मर रहे हम जानते हैं कि तुम मर रहे हो जल रहे हो पर चिंता मत करो हम जानते हैं, हमें पता है हम जानते हैं? एक आदमी के घर में घुसा चोर खटपट की आवाज हुई पत्नी ने पति को जगाया चोर पति बोला तुम क्या समझ में रहा? मैं जानता हूं कि चोर घर में घुस आया है वो बकस का ताला तोड़ वो ताला तोड़ रहा है मैं जानता हूं ताला तोड़ रहा पत्नी ने सोचा कि अब कुछ करेगा ताला तोड़कर उसने रुपया पैसा जेवर सब निकाला अरे उसने सब सामग्री निकाल ली मैं जानता हूं वो वो वो लेकर गया पति बोला मुझे पता है कि चोर सब लेकर चला गया मैं जानता हूं पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा जानना हम जानते तो बहुत कुछ है बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं रावण का वही हाल है मैंने सुना है एक आदमी को एक मंत्र आता था मंत्र वो किसी का भी दुख दूर करता था उस मंत्र से अच्छी बात है लेकिन इसके अलावा और कोई काम नहीं करता था उसकी पत्नी ने कहा कि चार दिन बाद बरसात होगी शुरू और ये तुम्हारे मकान के बाहर का छप्पर टूटा से बांध ले अरे बांध लेंगे क्या छोटा सा काम है बांध लेंगे क्या छोटा सा काम इतने में बरसात आ गई पत्नी भीतर ही भीतर बहुत नाराज रहती थी और वो आदमी प्रतीक्षा करता था कि कोई आवे जिसको मंत्र से झाड़ू एक दिन एक मरीज आ गया अब लगा झाड़ने उसका मंत्र मालूम क्या था मरीज को झाड़ता और बोलता आकाश बांधू पाताल बांधू सात समुद्र बांधो घाट का घटोई बांधो मरघट का मसान बांधू छू आकाश बांधू पाताल बांधो बांधू घाट का घटोई मरघट का उसकी पत्नी को लगा गुस्सा अंदर से गरजती हुई बोली अरे और जब ये दो महीने से घर का छप्पर तो बनता नहीं आकाश पाताल बांधता है सात समुद्र बांधता है मरघट बांध रहा रावण का भी वही हाल है इतना जानता है कि उससे बड़ा जानकार कोई नहीं हुआ इतना बड़ा पंडित इतना बड़ा विद्वान और घर में आग लगी है पर उपदेश कुशल बहुत तेरे बड़ी सीधी सी बात है जिनका पांडित्य दूसरों के लिए होता है उनके घर में आग लगी होती है इसमें कोई संदेह नहीं है आग लगी कर चिंता मत करो प्रजा के लोग सोचते हैं, अच्छा आदमी हम मर रहे हैं वो कह रहे चिंता मत करो रावण ने का इंतजाम करता हूं इंतजाम क्या किया बादल बुलाए पानी बरसाओ बादलों ने पानी बरसाया उसी समय हरि प्रेरितेज अवसर मरुत तो चले उन चाश मरुद तो पूरे वेग से चले इतनी तेज हवा कि पानी बादल बरसाए लंका में हवा पानी को उड़ा कर ले जाए एक किलोमीटर दूर गिरे पानी रावण बोला क्या हो रहा है बादल बोले बरस रहे हैं पर हवा इतनी तेज है कि हम फैसला नहीं कर पा रहे कि कहां से बरसें कि पानी लंका पर गिरे रावण ने कहा कि तुम वापस जाओ प्रलय पयोधि बोले प्रलय के बादल बुलाए लेकिन पानी बरसता था पर घी का काम करता था आग और बढ़ती थी रावण ने कहा क्या हो रहा बादल बोले बरस रहे आग बढ़ रही कहो तो बरसते रहे रावण बुला ले जाओ पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई श्री हनुमान जी पूछ बुझाए खोए श्रम धरी लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाण भय उजोरी श्री जानकी माता ने हनुमान जी को देखा एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया हनुमान लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी हनुमान पूरी लंका जल गई तुम्हारी पूछ नहीं जली कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछती हैं से दुलारी ज्ञान की माता ने हंसकर पूछा कि तुम्हारी पूछ में ऐसा कौन सा जादू है जो पूरी लंका जल गई तुम्हारी पूछ नहीं जली हनुमान जी बोले माता जादू कुछ नहीं सीधी सी बात है बोले कपी राघव आगे है हृदय में आगे बैठे राम जी जास हृदय आगार वसई राम सरचाप धर बोले कपी ही राघव आगे है और पीछे है पूछ राम जी आगे है आगे और पीछे हमारी पूंछ पीछे है पूंछ रहस्य है भारी क्या रहस्य है कबानर को भला पूछता कौन श्री राम के पीछे है पूंछ हमारे आगे है राम जी और पीछे हमारी पूंछ अर्थ सीधा सा है राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है नहीं तो कौन पूंछता और कितनी बढ़िया बात है जो अपनी पूंछ को पीछे रखता है भगवान को आगे रखता है उसकी पूंछ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भगवान जिस पूंछ के आगे हो जानकी माता बोली यह तो ठीक है हनुमान तुम्हारा वाक्य चातुर्य पर आग तो सबको जलाती है हनुमान जी बोले माता पहली बात तो आप यह सोचो कि सोना कहीं आग में जलता है लंका जल गई हां वो मैं भी सोच रही थी हनुमान जी बोले यह साधारण आग नहीं थी पावक देहु लगाए पावक जरत देखी हनुमंता और पावक क्या हनुमान जी बोले जो अपराध भगत कर करई राम रोश पावक सो जर राम रोश राम रोश राम जी के रोश रूपी पावक में यह लंका जली है जानकी जी बोली मैं मान गई लेकिन पावक तो जलाने का ही काम करेगी जिसने सोने को जला दिया और तुम्हें क्यों बचा दिया पावक में तो जलाने की शक्ति है हनुमान जी बोले नहीं माता उस पावक में बचाने की भी शक्ति है बचाने की शक्ति हाँ कौन हनुमान जी हाथ जोड़ कर बोले माता मुझे पता है श्री राम जी ने आपसे कहा था तुम पावक म करहु निवासा जब लगी करो निशा चरना सा तो जानकी माता उस पावक में आप बैठी हुई थी और जिस पावक में आप बैठी हो वह पावक भला मुझे कैसे जला सकती है लंका तो जली लेकिन हनुमान की पूछ का कुछ नहीं बिगड़ा और माता आप कहती हैं कि मेरी पूछ नहीं जली पावक में मैं आपसे पूछता हूं आप भी पावक में रहने क्यों नहीं जली ज्ञान की बात आप बोली मैंने एक उपाय कर लिया था क्या बोले प्रभुपद धरी अनल समाने भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर आग में समा गई तो आग मुझे नहीं जला सकी हनुमान जी बोले यही तो हम कह रहे हैं क्या आपने हमसे कहा था रघुपति चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ तो राम जी के चरणों को हम हृदय में रखकर गए तो आग आपको नहीं जला सकी राम जी के चरण हृदय में रखने से तो हमको भी आग नहीं जला सकी क्योंकि हमने राम जी के चरणों को हृदय में रख लिया और आज चारों तरफ अशांति की ईर्षा की आग लगी हुई है इस आग से अगर बचना है तो एक ही उपाय है कि राम जी के चरणों को हृदय में रख लो फिर हम आग के बीच में तो रहेंगे पर जलेंगे नहीं यह संदेश रामचरितमानस की यह कथा देती है लेकिन जिस दिन से लंका जली उस दिन से रावण को सबसे ज्यादा चिड़ हनुमान जी की पूछ से हो गई सोते जागते आंख बंद करे तो पूछ दिखाई पड़े और यह आगे वर्णन है कवितावली में बड़ा सुंदर वर्णन है कि रावण ने हनुमान जी की पूछ, पूछ का पीछा नहीं छोड़ा जब युद्ध आरंभ हो गया तो रावण ने अपनी सेना भेजी तीन तीन सेना है हाथी पर सवार सैनिक घुड़ सवार रथ पर बैठे हुए रथी और पैदल चार और अकेले हनुमान जी इन चारों सेनाओं ने घेर लिया हनुमान जी को क्योंकि तो रावण को था कि बंदर को पकड़ कर लाओ लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि हनुमान जी अकेले हैं मैं जाऊं उनकी सहायता के लिए राम जी बोले बैठो हनुमान जी अकेले काफी है तो बोले अकेले लड़ेंगे कैसी ये चार चार सेनाओं से बोले ये तो तमाशा देखना तो बाहरे गदा की भी जरूरत नहीं पड़ी किसी ने कहा कि आप गदा नहीं लिए इतनी सेनाओं से लड़ेंगे कैसे हनुमान जी बोले शस्त्र तो वही ले आते हैं अपने को रखने की क्या जरूरत हाथी पर सवार सैनिकों ने आक्रमण किया हनुमान जी पर क्या कवितावली में वर्णन है हनुमान जी ने बड़ा विशाल रूप बनाया और एक हाथी को ही हाथों में उठा लिया अब बोलो गदा से तो दो चार मरते हाथी पटकेंगे तो दो चार मरेंगे और इतनी तेजी हाथी सो हाथी मारे घोरे घोरे सो संघारे हाथी उठाकर हाथी पर दे मारा दोनों समाप्त घोड़ा उठाकर घोड़े पर और रथ उठाकर रथ पर हाथी सौ हाथी मारे घोरे घोरे सो संघारे रथन सो रथन बलवान की और राम जी ने जो लड़ाई देखी बार बार सेवक सराहना करत राम तुलसी सराहे रीत साहेब सुजान की लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी कमाल कर रहे अकेले तीन तीन सेनाओं से लड़ रहे हैं हाथी उठाकर हाथी पर घोड़ा उठाकर घोड़े पर रथ उठाकर रथ उठा पर और तीनों तीनों सेनाओं को समाप्त करते जा रहे कमाल कर रहे राम जी बोले लक्ष्मण ये तो आगे की लड़ाई है पीछे देखो पीछे पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही है उसे देखना ही नहीं पड़ता जो चक्कर में पड़ा लपेटा पटका साफ किया फिर दूसरे के लिए तैयार और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना खतरा है पर यह पूछ जरूरत पड़ने पर बढ़ जाए और घट जाए लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट देखो देखो लखन लरनी हनुमान की सब समाप्त हो गई सेनायन रावण खुश हो रहा था कि सैनिक बंदर को पकड़ कर लाएंगे सैनिक तो नहीं लौटे संवाददाता आए रावण ने पूछा बंदर कहा है संदेश देने वाले बोले बंदर तो वहीं है सेनाएं गईं अब नहीं लौटने वाली मर गई कैसे उस बंदर के सामने खड़ा रहना मुश्किल है लड़ाई में तीन तीन सेनाएं उसके आगे खड़ी हुई पर कोई ठहर नहीं सकी रावण बोला मूर्ख हो अगर उसके सामने नहीं ठहर सकते थे तो पीछे से आक्रमण करते चोर हमला करते पीछे से पकड़ते संवाददाता बोले नाराज मत होना आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे रावण वाला पीछे बोले पीछे वो पूंछ में लपेट कर फेंक दिया पूंछ रावण वाला चुप फिर वही पूंछ कहा चले जाओ हम इस पूंछ से जाओ अब रावण बड़ा हैरान किस पूछ की वजह से तो बड़ी परेशानी है एक दिन रावण ने सोचा कि मरने वाली सेना ही नहीं भेजेंगे अमर सेना भेजेंगे कवितावली में जे रजनी चर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए बड़े विशाल राक्षस अमर अमर सेना राक्षसों की काल ने जिनको नहीं खाया वे आए अतिरन बड़े बड़ जोर विभीषण जी को खबर मिली प्रभु अमर से रही राम जी को चिंता हुई कि अमर हैं तो मरेंगे नहीं और मरेंगे नहीं तो निश्चयहीन करो वही हमारी प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी और राम जी को चिंतित देखा तो को नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन ना बतहारो श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु चिंता वत करो दास को आज्ञा दो कल एक नहीं बचेगा राम जी बोले तो करोगे क्या वे तो अमर हैं। हनुमान जी बोले ये तो कल ही पता लगेगा भगवान ने कहा सोचो वो अमर हैं। हनुमान जी बोले तो हम भी अमर हैं बोले उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने अजर अमर गुण निधि से तो हो लक्ष्मण जी बोले इनको भेज दो ये अमर अमर की लड़ाई अच्छी रहेगी हनुमान जी गए लड़े नहीं किसी ने हनुमान जी से कहा कि अमर सेना से लड़ते क्यों नहीं हो हनुमान जी बोले जब पहले से ही पता है कि नहीं मरना नहीं है तो लड़ने से फायदा क्या तो कुछ तो कर...